फल चारुशिया रामचंद्र की जय हनुमान की जय रो भाई सब संतन की जय <coughs> दो मन की बात ये कति सरसो बी बना समि गनई कुनाना राम कृपाय तुलित बल तही ण समान त्रैलो कहीं गई असमय सुना श्रवण दस गंदर सदमय अथार जूथस बंदर नाथ कतकमा तो कबिनाई जो न तुम जी कै रण मही परम को दमी गई सब हाथा सुपैन भीर गुना था सण सिंधु सरित जश व्याला पू न तो भरित कुदर विशाला गर्द मिलवा दस शीसा ऐस ही बचन कहीं सब खी सा गर जाई सर जाई सह जय शंका मानू घसन सत लंका सहज सूर सब पुन सिर पर प्रभु राम। राम प्रभुरम रामन काल कोट कऊ गीति सक संाम का दरबार और सुख जो दूध था वो और उसके साथ ही सब दरबार में पहुंच करके रावण को जैसा रावण ने पूछा वैसा सब वर्णन कर रहे हैं बता रहे हैं कि विभीषण का क्या हुआ अपना भी उन्होंने हाल बताया कि हमारे कैसे नाक कान काटने तैयार हो गए तो भगवान राम की दुआई देने पर हम छुपे और फिर ये बताने लगे कि वहां कैसी कैसी सेना कैसी शक्तिशाली सेना है तो वहां के सैनिकों का बारों का भालुओं के बल का वर्णन ही कर रहे हैं कुछ के नाम भी बता दिए दुआ कल देख रहे थे विविधमयंध नील नल ये नाम थे वहां के जो बांदरों के भालुओं के नाम थे उनके बता दिए इनमें ये सब जो जितने भी नाम गिनाए हैं ये सब सुग्रीव के पास थे जो विश्व पहुंचा और उनको सुख्रीव के सामने हाजिर किया गया और इनको आदेश दिया गया इनके नाक निकाल दो उनको उस समय ये सब सुग्रीव के पास बैठे थे दुविध नयन ये प्रमुख बानर थे एक एक घटनायक थे मैंने एक एक के कई कई करोड़ एक के -करो अधीन बानव सेना थी करोड़ों की बानवर सेना का एक एक यूथ पति ये सब के सब थे दुविध नयन द्यादि नीर्मल इत्यादि ये सब के ये अवतार हैं देवताओं में से ये दुविध नयन अश्विनी कुमार दोनों है ऐसी नल नील जो है ये ऐसे करके कई कई कई सब जितने कहीं कोई कहीं कोई किसी के कहीं कोई जैसे जाम को बताए ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं ऐसे प्रदमुक्त दरवा अवतार है ये केहर हनुमान जी के पिता है ये केहरी नंदन जो है हनुमान जी हनुमान जी भी से थे सेनाना हनुमान जी के पिता जैसे नाम थे दोनों बड़े बलवान थे हनुमान जी के सब हो गए लेकिन उनके पिता का नाम नाम रहे यह हनुमान जी की वजह से ज्यादा प्रसिद्ध है मैं तो वैसे उनका उतना नाम नहीं ये उनके इस प्रकार के सब हैं। अंगत को जानते हैं अब कुछ नाम इस प्रकार के है कद है विकटास है निशक है सख है ये सब कम प्रसिद्ध नाम है लेकिन यहाँ सब नाम गिना दिए गए ऐसे ही कुछ और नाम भी आगे चलकर लगा कांड आएगा तो वहाँ बानरों के जहाँ जहाँ नाम प्रसंग आएंगे तो वहाँ गिनायेंगे तो ये सब बानवर सही के एक शक्तिशाली थे और इनमें सब में देवी शक्तियां और भगवान की शक्ति सबको प्राप्त है भगवान ने सबसे हाल चाल पूछे हैं सबसे उनसे भगवान का आमना सामना हुआ है इसलिए सब भगवान की शक्ति पार करके बड़े शक्तिशाली हैं। वैसे ही सभी देवता भगवान के ही अंश है एक एक शक्ति उन सभी देवताओं का अपने अपने प्रकार की है लेकिन सबकी शक्ति परमात्मा की शक्ति है और फिर तो भगवान साथ ही हमके इसलिए साथ होने के कारण से उनकी शक्ति परमात्मा की इन सब देता बड़ी विशाल शक्तियां सब में, में। इसलिए वो सुख उनको बताता है उनकी शक्ति को ये कब सब सुग्री समाना ये सब जितने बानर है ये सब के सब सुग्रीव के समान बलवान सुग्री तो राजा है तो उससे तो सबसे ज्यादा बलवान होनी चाहिए तो कहते हैं कि ये ये सुब सुग्रीव के समान बलवान है <coughs> ये न <coughs> समझना की हमने इतने नाम गिनाए तो गिने चुने दस पाँच इतने ऐसे तो कोटियों है कौन उनकी गिनती करे कहाँ तक तो उनके नाम बताए जाए राम कृपा नहीं कहते वो बड़े बलवान है भगवान भी कृपा से बलवान है सारी शक्ति परमात्मा में उन्हीं की शक्ति से सब शक्ति मान ही और तृण समान लोग कहीं के नहीं और ये सारे संसार को तिनके के समान करते हैं तिनके का समान गिनने के बाद कोई किसी कोई शक्तिशाली किसी को मानते नहीं सबसे ज्यादा शक्तिशाली अपने को समझते हैं और उनके साथ ही सब लोग तो बिल्कुल ही जिनका जैसे बहुत हल्का होता है फूक मारते उड़ जाए ऐसे लगता है की फूक मारते उड़ जाए ऐसे संसार के सभी लोगों को मानते हैं कोई इनके अपने समान के समान शक्तिशाली कोई भी नहीं है ऐसे बताते की शक्तिशाली ये तो कथा है वैसे की शक्तिशाली बांधों की कथा और वहाँ बता रहा लेकिन आध्यात्मिक रूप से समझने कि सारी शक्तियां परमात्मा परमात्मा ही एक सत्यूप है तो सत्य होने के कारण उसी में सारी शक्ति भी है और बाकी प्रथम तो नाम रूपात्मक जगत सपने के समान मिथ्या तो उसमें शक्ति क्या होगी और जो परमात्मा के शरण में गया तो परमात्मा की शक्ति उसे प्राप्त है वो भी भगवत स्वरूप है उसमें परमात्मा की शक्ति तो आ गई तो अब देखोग कुश्ती में तो सारा संसार कैसा है समान तो तो का या स्वप्न के समान कहो अगर कोई आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी संसार को स्वप्न के समान मानता है तो क्या उसी को दूसरे प्रकार ऐसी कह दिया तो, तो सम्मान नहीं जो अपने आत्म स्वरूप में है और आत्मानंद में मग्न है और उस परमात्म शक्ति में स्थित है उसके लिए सारा जगत सारा नाम रूपात्मक सारी सृष्टि ये सब स्वप्न के समान मिथ्या इसमें क्या धरा हुआ है मैंने बिगड़े रह चला जाए प्रलय हो जाए तो क्या हुआ इसमें कुछ अंतर नहीं बनता कुछ लाभ हानि से नहीं तो ऐसा सत्रशाली व्यक्ति हो जाना यही आध्यात्मिक ही कपल है नहीं तो व्यक्तियों के लिए संसारी व्यक्ति है उनके लिए जगत तो संसार के समुद्र के समान है और उसमें डूब रहे हैं उनके मुंह में नाक कान में पानी जा रहा है घबरा रहे हैं प्या को लो रहे संसारी कहा संसार की दशा तो और कहा संसार से बाहर निकले हुए परमात्मा के क्षण में गए व्यक्तियों के लिए सारा संसार के, के समान हो गया कोई उसका असर ही नहीं कोई प्रभाव नहीं कोई भय चिंता कहीं किसी बात की है ही नहीं तो ये वही जब राम कृपा अतुलित तो फल से नहीं ये तो जो भगवान की शरण में गए तो उनकी शक्ति इतनी हो गयी की बात अतुलित प्राप्त हो गया था। कोई भय चिंता नहीं रह गई। तो असम सुना श्रमण दस तो कहते है सुकंदर हमने इस प्रकार ऐसी वहां सुना की कि सेना कितनी पूछा दुश्मने की कि सेना कितनी क्या है तो गिनती बता रहा कहता है पद्म अठारह जो थर अठारह पद्मे हाँ। तो कितने ही बंदर नहीं यूथप है युद्ध पद युद्ध पद्म है तो उनके अंडर में भी तो कुछ सैनिक होंगे लड़ने वाले होंगे हजार हजार पांच पांच सौ भी होंगे तो सब कितनी बड़ी सेना हो गई पद्म के माने है इकाई दाई सक्रह हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ दस करोड़ खरब दस खरब पदम दस पदम अब हम बता दो बड़ी जाकर संख्या हुई जा करके अठारह पर मा तो संख्या भी कुछ भी नहीं मानो होगी पदम कहाँ तक रोटा जाकर उतनी दूर होगी पथम जाके गिनती गिनती जाओ कितनी संख्या के बाद में पदम की संख्या आएगी युथक है युद्धपति है ना तो कटकवास हो नहीं कहते कि देखो जितनी भी सेना है उन सेना में युद्धपत्तियों में तो बात है साधारण बानर दिए हैं वो भी कोई भी बानर सेना में ऐसा नहीं है कि जो न तुम्हें जीत रणवाही जो तुम्हें युद्ध में तुम्हें न जीत गई मरे रामी सफाई उतने सत्य सब जीतते है कहते हैं ऐसे शुक्र का कहना जो है वो अनुमान प्रकार के सब बड़े विशाल शरीर के रामा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली उसको दिखाई दे रहे और कहा कि उनकी शक्ति दशा क्या है उनका ये कहते हैं परम क्रोध मीजे सब हाथ था अब वे सब अपने जो है वहाँ समुद्र के पार खड़े वहाँ पर अपने अपने मारे किरकिरा रहे हाथ मीजे मे किरकिरा रहे रावण को पा जाए तो क्या करे की खा जाए उसे लेकिन कहते हैं आये सपाई नदी की रघुनाथा लेकिन भगवान हमको आज्ञा नहीं देते भगवान यदि आज्ञा देगा तो सब टूट पड़े अभी समुद्र लगा अनुमान के हनुमान की तरह आ जाए और आमओ को एकदम से मार मुर खा खत्म कर लेकिन भगवान कहते नहीं, नहीं अभी ऐसे नहीं अभी प्रतीक्षा करो सब समय से कार्य होता है ऐसे व्याकुल होने की जरूरत नहीं है ऐसे कहते हैं सोश शहीद जगह अब वे सब ऐसे बोलते है पानर लो कि समुद्र को तो सब ऐसे ही सोख माने पी जाए उसको समुद्र वो खत्म हो जाएगा और इसके जितने जैसे मगर मगर सब्जी सब ये है मछलियां और मगर और जितने और जनता समुद्र के इन्हें सबको सब, सब खा डाले इनको ये कोई समुद्र का रास्ता अपने आप हो जाए कोई रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है और या फिर दूसरा तरीका ये है कि पूरा इनका तो भरी कुधर कोई कोई बारह कहते हैं अरे ये सब करने की कार्य पत्थर लोग पहाड़ के पहाड़ है सांप लेके भर दो समुद्र में रास्ता बन जाएगा कुधर मान फरभ पर्वत सब लेकर के भर दो उसमें समुद्र में ना अपने बन जाए तो मर्द गर्द मिल वही दस सीखा और वो सब सब एक दूसरे कहते हैं कि ब्राह्मण को पकड़ो और लेकर के धूल में उसको मिला दो उसको रगड़ दो पैरों से सब धूल में मिलकर के मिट्टी हो जाए ऐसे करके ये सब जो वो बोलते हैं, तो मर्द गर्द मिल वही ऐसे वचन कहें सब गी साकार से बोलते हैं माने उनको कोई बात को भय नहीं गर्जे तर्जे सहेज है शंका माने बाढ़ों को जरा भी कहीं भय है ही नहीं शंका जरा भी है ही नहीं गर्जे तर्जे सब चिटते हैं उछलते कूटते हैं गर्जना करते हैं ये सब बात है कहते हैं मानव कृष्ण चाहते हैं लंका वो सब ऐसे उछल कूट रहे हैं मानो रावण क्या लंकाई को ग्रस जाना चाहते हैं सब खा जाएंगे बुरी लंकाई बचने नहीं पाएगा कोई यहाँ पर ऐसे करते ये बानर लोग हैं तो देखो आगे लंका कांड जाने वाला है तो उसकी ये पूर्व भूमिका सूचना है कि आगे चल करके ये बानव सेना महायुद्ध होगा तो महाकाव्य में और कथा जो चलती है उसमें ये होता है कि आगे जो घटना घटने वाली है उनकी पूर्व सूचना भी दी जाती है इसलिए युद्ध किस इस प्रकार का होगा और कैसे शक्तिशाली बानर आदि हैं उनको शुभ के द्वारा रावण को बता करके इस बहाने कभी किसी ने किसी बहाने बताता है तो इस बहाने से बता दिया कि, कि ये बानर सेना कितने विशाल है तो सहज सूर कपि भाल सब पुनिश्वर पर प्रभुराम ये कहते हैं वैसे ही तो ये सब बानर सहज सूर कपिभाल जितने बा, बानर भालू हैं ये तो वैसे ही बड़े वीर हैं बड़े शक्तिशाली वैसे ही है और फिर उनके ऊपर उन सिर पर प्रभुराम और भगवान पर राम स्वामी उनके सिर के ऊपर है तो उनकी शक्ति पा करके और भी अधिक शक्तिशाली है ऐसा होता है जब किसी का कोई संरक्षक शक्तिशाली मिल जाता है तो दुर्बल व्यक्ति भी संरक्षक की शक्ति से अपने आप को शक्तिशाली मानने लगता है ये स्वाभाविक बात है अपने मन की तो इसीलिए जो ये ये सब मानने तो वैसे ही बड़े निर्भय और सुरवीर है लेकिन भगवान राम की वीरता का क्या ठिकाना वे तो सारे तीनों लोगों के स्वामी हैं, तो उनकी शक्ति पा करके ये और भी सशक्त हैं। तो रावण काल कोटि कहू जीत जीत सके संग्राम तो रावण की तो बात है क्या काल कोटे को, का। कोटियों काल जो है वो उनको भी जीत सके संग्राम ये तो उनको भी जीत सकते हैं, काल को भी जीत सकते हैं हिमराज से लड़ाई हड़तराजों को मार डाले इस प्रकार इतने शक्तिशाली सबके सब ऐसे सब करके दूतों ने उस सेना का वर्णनुवाग किया बानरों की शक्तियों का वर्णन किया इस प्रकार से बताया अशुक को जहां तक थी वहां तक उसे अपने हैं जो उसने देखा था वहां उस प्रकार से रावण को बता दिया दूध का काम है ये की यथार्थ निरूपण करे बतावे उस प्रकार से इसने दूध को जहां तक जितनी बात समझ में आई सत्य सत्य रावण के सामने बता दी कि बानर सेना इतनी शक्तिशाली है रामाण ने जितनी बातें पूछी थी उनमें कई बातें हो गई अंत में रावण ने पूछा था कि उन तपस्या का तेज बल वर्णन करो वो कितने शक्तिशाली है वो कैसे है तपस्वी करके बोला था तब उन तपस्या की बात बताता है ये राम तेज बलबुलाई शेष सहस सतक गई सब भ्रात पूछ नय नागर सासुवचन सुन सागर पाही गत पंत कृपा मन माही सुनत वचन दीन साधक सीता जौ वसमति सहाय कृतके सहज धीरु कर वचन जड़ाए सागर तनठानी मथुलाये मूड़ मृषा का कर सिपलाये था मै पाई सचिव सभीत विभीषण जाते जगता के सुनिखल वचन दूत ऋषि बाढ़ी समय विचार पत्रिका काड़ी राम अनुज नाथ बचाए जुड़ाव उठाती बिहस जुड़ा बाम कर ली रावण सचिव बोल सठ लाभ बचामन बातन मन हि जाय सठ जनिकाल से कुल की सो। म विरोध नो बर से शरणेष्णुजेश गीतजमाज प्रभुपकज तंग राम सरा नुल सहित पतंग द्वितिया परि राम चंद्र की जय पवन सुन की जय लोका जय रावण पूछाद कौटक सं कह बात बहुरी ये कहा तो उनका जो ये है की बात बताओ तो वो उनके कैसे तब ये तपस्वियों की बात बताए राम तेज बल बुद्धि कि भगवान राम का जो राम धर्म उनका तेज बल बुद्धि बहुत है मैंने सभी बातें हमें पढ़ी चली है उनका तेज भी बड़ा है बल बल भी बहुत उनमें है बुद्धि भी बहुत है और शेष शायद सर सक न गायी शेष नाग उसका वर्णन करने लगे तो उसका सबका वर्णन नहीं कर सकते एक दो क्या सतनों शेष जो है उनका वैसे हजार हजार मुख से वर्णन करें और हजार हजार मुख वाले शेष भी सो तो वह सब कितने मुख हो गए उतने मुखों से भी भगवान की महिमा का वर्णन किया जाए तो भी संभव नहीं ये बार बार इसी प्रकार से बोला जाता है इसमें तुलसी तो राशि सात शेषो का नाम लेते रहते हैं सरस्वती की बात भी कहते रहते हैं और वेद शास्त्रों का भी नाम लेते रहते हैं कि सब भगवान की प्रशंसा करने वाले हैं लेकिन उनका पार नहीं पाते <coughs> उनका कितने शक्तिशाली है कैसे महान है कैसे तेजस्वी है इनका सबका क्या वर्णन किया जाए कहते हैं अब उनका सब बताते हैं कि फल कितना है तेज कितना है उसका उदाहरण देते हैं कत सर एक सोश सत्य सागर एक बाह से वे सात समुद्रों का पानी सुखा सकते है और सात ही समुद्र सबका नाम ले लिया कहते सातों समुद्रों का पानी एक बार तो को सुखा दो इतनी सामर्थ के बाद में लेकिन तब भ्रात पूछे नागर देखो ये तो बल का बुद्धि कैसी है कहते तब भ्रात पूछे नए नागर लेकिन तुम्हारे भाई से उन्होंने पूछा की क्या करना चाहिए समुद्र पार जाने के लिए तो क्या पूछा क्योंकि वो नए नागर है नए मैंने नीति माने चतुर छतुर्त को समझने में जो बहुत होशियार हो वो नीति ने माने नीति के अनुसार वचन ये बुद्धिमान व्यक्ति की बात यह है बुद्धिमान वही है जो नीति के अनुसार धर्म के अनुसार कार्य करे शक्ति के माने ये नहीं कि बहुत शक्तिशाली है तो जो मन में आए शो करे और जो मन में आए सो बोले नीच माने न धर्म माने ऐसी नहीं है इसलिए जो वो हो वो को मान करके उसमे नीति के मार्ग पर चलने वाले होने के कारण से वहाँ देखा था कि चित्रकूट में ये बात आई थी भगवान कहते हैं कि ये जो धर्म है नीति है ये सब क्या है कौ न जान जसा राम यथारत इन सबको तो कोई नहीं जानता जैसा कि भगवान राम यथार्थ रूप में जानते हैं कोई नहीं जानता तो वही बात यह है ये, ये नीति निपुण भी है बहुत इसलिए उन्होंने विभीषण से पूछा तो समुद्र पार करने के लिए क्या करना चाहिए <coughs> तो ये यहाँ पर विभीषण नाम है सब भ्राते ही ये आगे तुम्हारे भाई से उन्होंने ये पूछा वहां तो पर विभीषण मतलब। पास वचन सुन सागर पाही तो फिर विभीषण ने ये राय दी कि देखो ये समुद्र तुम्हारे कुलगुरु है <coughs> तो तुमको चाहिए कि इससे पहले रास्ता मांगो इसका अपमान न करो अगर ये स्वयं ये रास्ता दे दे तो इसके अपमान करने की जरूरत तो ये जो सखुरुष हैं, वो ये भी ध्यान रखते हैं कि अन्य लोगों की बड़ाई हो उनके कारण से दूसरे लोगों की महिमा घटे नहीं ये भी एक गुण है अन्य लोगों को आदर देना सम्मान देना ये भी ये भी सत्पुरुषों के का स्वभाव है उनका गुण में इस प्रकार से होता है तो भगवान राम भी समुद्र में समुद्र इतना महान विशाल है तो उसकी मर्यादा को रखना उसकी महिमा को बनाए रखना ये भी भगवान का काम है उसका निरादर नहीं होना चाहिए अपमान उसका नहीं होना चाहिए तो ये नीट की बात है इसलिए भगवान ने विभीषण की बात मान ली और समुद्र से ही उससे पार जाने के लिए रास्ता देने के लिए कहा तो मांग पंथा मन माही तो कहते भगवान जय समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं रास्ता दे दे तो सड़क का चले जाए तो कृपा मनवा भगवान के मन में बड़ी कृपा कृपा भाव है इसलिए कृपा भाव के माने ये उनके बाढ़ में इतनी शक्ति है कि समुद्र को वैसे घा दे ऐसा नहीं करते कि अपनी शक्ति का हर जगह प्रयोग उस प्रकार से करते रहे अनावश्यक रूप से प्रयोग करते रहे बाद में समुद्र के ऐसा आप देखा रहे हमको मारने के लिए चल रही हम तो वैसे आपको दे देते तो फिर बात अच्छी नहीं थी इसलिए पहले से तुम कह दिया अगर रास्ता दे तो निकल जाए हमको नहीं रहोगे तो बात दूसरी है पर धन समण उठाना पड़े सुखना पड़े तो ये तो बात की बात है इसलिए कहते कहें मांग कृपा मन माही तो सुमित्र वचन भी है सात दस यहाँ तक तो एक तो वैसे जितना रामों ने पूछा था सुख ने सब बातें यहाँ तक तो सुना दी थी और जब चलने लगा था सुख तब देखा था तो भगवान राम समुद्र किनारे बैठे हुए उससे रास्ता मांग रहे हैं और समुद्र ने रास्ता दिया नहीं है तो सुख ने विस्तार से बता दिया की वो समुद्र किनारे आसन बिछा करके भगवान बैठे हुए है और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तो समुद्र जो है उनको रास्ता दे देगा तो बस रावण को ये छिद्र मिल गया तो उसको ये यहीं से उसको जो है वो वो बोल पड़ा तो सुनत बचन पीसा दशीसा रावण ये बात सुनते ही हस पड़ा हसा मन है उसने जो अपमान जनक हसी हँसी उनको तुच्छता दिखाने के लिए अरे देवी तुम जिनकी प्रशंसा कर रहे हो ऐसे कहते जब असमत सुनत बच्चन भी ऐसा तस् जब असमति सहाय कृत की साह सा। अब हमारी समझ में आ गई कि इनकी बुद्धि कैसी है ग्राम की तभी तो इन्होंने बानरों की सहायता ली है अरे बानर ये बानरों की सेना बना करके कोई लड़ेगा तो कोई समझदार व्यक्त हो लड़ेगा अरे मनुष्य हो फिर उन्होंने फिर मिलिट्री की ट्रेनिंग ली हो और आस्त्रखस्त्र उनके पास हो तो ऐसी सेना लेकर के कोई लड़ने चलेगा की बानरों को पकड़ के जो उछल को जर उदर करते हैं भारत तो करते हैं ऐसी कोई सेना जो सेना होती है तो इसका मैंने समझ में आ गई की उनकी बुद्धि कितनी है जिन बंदरों की सेना लेकर के चले है, तो है सहज भीर कर बचन चढ़ाई और सहज भीर विभीषण के लिए कहते है विभीषण तो वैसे ही सहज भीरु है दरपोक विभीषण और कर बचन चढ़ाई और उसकी बात को मान लिया पक्का की हाँ ठीक कहता विभीषण की बात तो माननी चाहिए अभी विभीषण तो सहज ही दर्पोग है दर्पोग कैसे है अरे देखो हमको भी राह दे रहा था फिर सीता जी को वापस कर दो हाँ तो ये तो डर की बात है कि जब वो आ गए बारह सेना लेकर के आ गए तो लड़ाई होगी तो लड़ाई लड़ाई से डरने की वजह से तो कह रहा हम भी तो राह दे रहा था कि सीताजी को वापस कर दो तो ऐसा करते कि उनको राम को वहां पर भी ऐसी शिक्षा दे दी अरे ये नहीं सीधे सीधा कहा समुद्र को पाट में पार्ट निकल जाओ कुछ करो ये कह दिया समुद्र से रास्ता मांगो हमसे भी कह रहा था भगवान राम की शरण में जाओ विनती करो अब भगवान राम को बता दिया समुद्र की शरण में जाओ उसे विनती करो तो कायरों की बात है तो कहते साज भी बचन उसकी बात को पक्का मान लिया उन्होंने अब वह सागर तन मछलाई अभी देखो रामा उसको कैसे बात को लेता कि समुद्र के सामने वो मछलाई थानी में मचल करें जैसे बच्चे बने उनकी बुद्धि बच्चे से ज्यादा नहीं बच्चे मचल करते हैं कैसे मचल कर रहे बच्चों में ताकत होती नहीं बड़े लोगों के सामने तो वो अपने मचल करके ही काम अपना निकलवाना चाहते हैं पैर पटकेंगे चिल्लाएंगे रोएंगे खैर खाने दिखाएंगे और तो इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते वो कैसे इनके बस शक्ति तो समझ ली इनके पास है नहीं है समुद्र के सामने मचल करके पार जाने के लिए उसके साथ रास्ता मांग रहे हैं शक्ति होती तो ऐसे करता जब कोई छोटा बच्चा होता तो मचलता और जब बड़ा होता तो मचलता थोड़ा कर तैयार हो जाते तो ऐसे करके शक्ति होती तो सागर सागर तो वैसे पार हो जाते ये मछलने की बात तो कमजोरी की बात है। सागर सन सा ठानी मछलाई और मोड़ मछा करश कर कर बलाई क्या हमारी बात समझ में आ गई तुम झूठ मूठ में उनकी बढ़ाई कर रहे हो तुम सच्ची बात में बलाई जो है वो तुम्हारी पढ़ाई जितनी उनकी कर रहे हो सब झूठ देखो बल बुद्धि था मैं पाई तुम्हारी बातों से हमारी समझ में आ गया शत्रु कि के कितना बल है और कितनी बुद्धि है वो हमारी समझ में आ जाए तुम तो बड़ा चढ़ा के बातें कर रहे हो मैंने रावण अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझ रहा है कहता है कि देखो तुमने जितना भी वर्णन किया वहाँ का उसको जब हमने सावधानी से सुना और सुन सुन कर उसके गहराई तक हम गए तो हमें असली बात का पता चले गया बात छिपी नहीं उनमें कोई शक्ति नहीं बंदर फादर है वो सब उनमें कहता तक और वो भी बांदरों के बंदे की सेना लेकर के चले हैं और बीवीक्रम जैसा का मंत्री बना है और इस प्रकार समुद्र से मचल करते हैं कि तो इनमें कोई ताकत नही है और हो सकता है कि थोड़े दिन के बाद समुद्र रास्ता न दे तो ये लौट भी जाए और बाद में ये कहें कि कह क्या बता मैं समुद्र रास्ता नहीं दिया नहीं तो हम लंका में जाते लड़ते रावण से सीताजी को ले आते वो तो समुद्र रास्ता नहीं दिया इसलिए परमापा से ले आए क्या करते ऐसा भी कर सकते तो, ये उनकी बुद्धि बार हाई समझ में आ गई तो सचिव सभी विभीषण जाके और कहा के के मंत्री विभीषण जैसे सभीत माने डरपोक को भयभीत रहने वाले डरने वाले मंत्री वो है अरे मंत्री होना चाहिए निर्भय उस जमाने में उस समय में राजा युद्ध करने के लिए जाते थे मंत्री भी युद्ध करने जाते थे सेनापति युद्ध करने जाते थे सब युद्ध क्षेत्र में सब और मंत्री निर्भय होना चाहिए जो सेम भागे नहीं युद्ध क्षेत्र से राजा को भी ना भागने दे उसको भी हिम्मत बनाए रहे के तो देखो युग हम निकालते हैं युद्ध में हम लड़ेंगे और हम जीत जाएंगे और मंत्री डरपोक हुआ तो राजा से कह के अरे आम देखिए सेना बहुत चलो भाग चली है बस कार मंत्री होगा तो युद्ध करने देगा तो कहते विभीषण जैसा मंत्री जो डरपोक है तो विजय प्रभु कहा जगता तो भलाया ऐसे मंत्री की राय करके कहा युद्ध कर पाएंगे ये और युद्ध नहीं कर पाएंगे तो विजय कहाँ से होगी जब विजय नहीं होगी तो विभूत कहाँ रखे विभूत के बने जब राज्य के ऊपर किसी राजा के ऊपर विजय प्राप्त करो तब तो उसका राज्य प्राप्त हो और उसके सुख वैभव संसारी धन संपत्ति राज्य त्याग सब उसका तब प्राप्त होगा और जब विजय नहीं प्राप्त होगी तो क्या वो शत्रु के पास बनी रहेगी विजय लक्ष्मी धन सम्पत्ति उसी पास बना रहेगा तो श्रंखल बचन तू ते बाढ़ी तब तो जब इसके माने शुक्र ने जब रावण की ये बात सुनी तब उससे क्रोध आ गया क्रोध इस बात का आ गया कि रावण हमारी बात को मिथ्या समझ रहा है हमें है। हमारे ऊपर झुठाई का दोषारोपण कर रहा है कि हमने झूठ बोला और वो बात सत्य बात समझ लिया है तो जब किसी की बात को कौन झूठ तो बोलते हो तो उसको क्रोध आता है तो ऐसे इसको भी क्रोध आ गया अब जब क्रोध आ गया तब तो क्या क्या इसने उसने समय विचार पत्रिका काढ़ी तो उसी समय जो उसने देखा कि बहुत ठीक समय है सो निकाल करके लक्ष्मण ने जो चिट्ठी पत्री दी थी वो पत्र लेकर निकाल करके निकाला उसने अपने जेब में रखे हुए था सो निकाल करके रावण के सामने बढ़ा दिया और <coughs> रावण से क्या कहा कि रामानुजी ने ये पाती देखो ये पत्री जो है ये भगवान <coughs> राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्री दी है आपके लिए पत्र लिखा है ये ये देख लो और ना से तो बचाए जुड़ा बहु छाती जो इस पत्र को पढ़वा लो किसी से और पढ़वा करके जुड़ा बहु छाती माना तथ्य तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि वो कैसे बलवान है क्या, क्या है? है और भयभीत है कि निर्भय है वो पत्र जब छी पढ़ोगे तब तो तुम्हारा स्वयं समझ में आ जाएगा और ये ये वैसे तो लक्ष्मण ने कहा था कि उसके कहना जा करके पढ़ करके पढ़ ले लक्ष्मण ने कहा कि इसको जाकर के को देना रामण से और कहना कि पत्र को पढ़ लो लेकिन ये सुख जन से कहता पढ़ न लो पढ़वा एक तो सुख जानता है कि स्वयं पढ़ेगा नहीं ये दूसरे से पढ़ पढ़ाने के लिए कि वो निराकर के भाव से कि वो दूसरे से पढ़वाएगा और दूसरे भाव ये सुख ने ये कहा कि जब ये दूसरे से पढ़वाएगा तो सबको जितनी सभा है और भी लोग सुन ले सबको सब मान